शांति ही जबकि विधि को लेकर के हमने बहुत सारी बातों को समक्ष रखते हुए विचार किया है जब किस प्रकार करना चाहिए और उसके दो प्रकार आपके सामने प्रस्तुत किए हैं एक ओम का जप किस प्रकार करना है और वाक्य के रूप में लेकर के एक वाक्य को लेकर के किस प्रकार जप करना है ओम असतो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय ये वाक्य है ओम का उच्चारण जब हम करते हैं केवल ओम को लेकर के जैसे जप करते हैं या सत्यम शब्द को लेकर के न्यायकारी शब्द को लेकर के ब्रह्मा शब्द को लेकर के जैसे जप करते हैं वैसे ही वाक्य को लेकर के जप करते हैं वाक्य को लेकर के किस प्रकार जप करना है वो आपके सामने आ चुका है अब विशेष है मंत्र मंत्र को लेकर के किस प्रकार जप करना है इसको लेकर के हमने कुछ विचार किया है गायत्री मंत्र को लेकर के अब इसको किस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण करना और इस मंत्र में आए हुए शब्दों को समझना है उन शब्दों का अर्थ क्या है और उन शब्दों के अर्थों को समझते हुए ईश्वर की उपस्थिति को भी स्वीकार करना है और मन इसी में रहे और अन्यत्र किसी भी विषय में मन को नहीं ले जाना है मंत्र का जो उच्चारण है जिस रूप में हम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंग से मंत्र का उच्चारण करते हैं मंत्रोच्चारण दो प्रकार से किया जाता है एक सस्वर से किया जाता एक सामान्य विधि से किया जाता जिसमें स्वरों का ध्यान नहीं रखते जो वेद पाठी वेद को पढ़ने वाले विद्यार्थी जिनको सीख करके विधिपूर्वक स्वरों को जोड़ते हुए बोलते हैं उसको सस्वर वेद पाठ कहते हैं और जहां स्वरों को नहीं लेते हैं वहां साधारण रूप में बोला जाता है उसको एक श्रुति के नाम से बोलते हैं हमें जिस रूप में मंत्र आता है उस रूप में बोल सकते हैं शुद्ध उच्चारण करना व्यक्ति को आना चाहिए त्रुटिपूर्ण उच्चारण नहीं करना है उच्चारण करने का दोष है कि जब हम उच्चारण करते हैं तो सामने वाले को पता लगता है गलत बोला जा रहा है यथार्थ में जैसा अक्षर है वैसा नहीं बोला जा रहा है तो सामने वाले व्यक्ति को वह अच्छा नहीं लगेगा इसलिए उच्चारण को शुद्ध रूप में बोलना सीखना चाहिए तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं उसके बाद में गायत्री मंत्र को बोलते हैं तो एक सामान्य रूप में इस प्रकार बोल सकते हैं ओम ओ तत्सवितुर्व्यम भर्गो देवस्य धीमहि यो प्रचोदयात् एक सामान्य रूप से हमने इस मंत्र का उच्चारण किया ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात ये मंत्र का उच्चारण है जब ये मंत्र को हम बोलेंगे जब के समय में तो आसनस्थ होकर के आंखें बंद करके बाहर के समस्त क्रियाओं को रोक करके हम करेंगे अब केवल आपको समझाने के लिए आपके समक्ष रखा जा रहा है हमने मान लीजिएगा मंत्र का उच्चारण किया उसके बाद मंत्र के एक एक शब्दों के अर्थों को समझना है ओम हे सर्व रक्षक परम परमेश्वर आप अनंत प्रकारों से सतत मेरी रक्षा कर रहे हो आपकी विविध सुरक्षाओं में मैं सतत सुरक्षित हूं प्रभु कृपा करके और सुरक्षा प्रदान करो ये ओम शब्द का अर्थ है सर्व रक्षक परमपिता परमेश्वर आप अनंत प्रकारों से सतत मेरी रक्षा कर रहे हो आपकी विविध सुरक्षाओं में सतत सुरक्षित हूं कृपा करो प्रभु और सुरक्षा प्रदान करो ये ओम शब्द का अर्थ है भू मंत्र में पहला शब्द है भू भू का अर्थ है प्राण प्रदाता ईश्वर हमें निरंतर प्राण प्रदान कर रहे हैं जो सांस ले रहा हूं मैं जो दोनों नथुनों के माध्यम से प्राण अंदर जा रहा है बाहर निकल रहा है ये जो प्राण है इस प्राण को देने वाले प्रभु हैं भू शब्द का अर्थ है प्राण प्रदाता हे hey, प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता आज आज मैं जीवित हूं प्रभु आपके प्राणों के कारण ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हो प्रभु ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हो आप प्राण से भी प्रिय हो मैं आपको सर्वप्रिय स्वीकार करता हूं प्रभु आप भूस्वरूप हो दूसरा शब्द है भुव भुवह शब्द का अर्थे है दुख विनाशक परम पिता परमेश्वर दुखों का विनाशक कर विनाशक है दुखों को दूर करता है हे दुख विनाशक परमेश्वर आप अपने भक्तों के संपूर्ण दुखों को दूर करते हो करुणा करके मुझ भक्त के भी संपूर्ण दुखों को दूर कर दो प्रभु दूर कर दो आप दुख विनाशक भुवह स्वरूप हो स्व तीसरा शब्द है आप आनंद से परिपूर्ण हो आप आनंद से परिपूर्ण हो अपने भक्तों को अपने आनंद से परिपूर्ण करते हो दया करके मुझ भक्त को भी अपने आनंद से आनंदित कर दो प्रभु आनंदित कर दो आप स्व स्वरूप हो अगला शब्द है सवितु हो। सवितु का अर्थ है सविता यानी सृष्टिकर्ता सविता स्वरूप हो संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले कर्ता हो सर्वोत्पादक हो जननी जनक माता पिता हो ये सवितु शब्द का अर्थ है भर्ग आप शुद्ध स्वरूप हो निर्मल हो पवित्र हो आप में न काम है ना क्रोध है ना लोभ है न मोह है न ईर्षा है न अहंकार है आप समस्त मलिनताओं से रहित शुद्ध निर्मल पवित्र भर्ग स्वरूप हो अगला शब्द है देवस्थ आप देव हो दिव्य गुणों से परिपूर्ण हो अनंत गुण कर्म स्वभावों से ओत प्रोत हो आप में अनंत ज्ञान अनंत बल अनंत करुणा अनंत कृपा अनंत दया उत्तम उत्तम दिव्य गुणों से युक्त देव स्वरूप हो तथ ऐसे आपके ओम स्वरूप को तत् ऐसे आपके भू स्वरूप को तत् ऐसे आपके भुव स्वरूप को तत् ऐसे आपके स्व स्वरूप को तत् ऐसे आपके सविता स्वरूप को तत् ऐसे आपके भर्ग स्वरूप को तत् ऐसे आपके देव स्वरूप को वरेण्यम वर्ण करना चाहता हूं प्रभु आप वरणीय हो अपनाने योग्य हो आपके वरणीय सर्व रक्षक स्वरूप को आपके वरणीय प्राण प्रदाता स्वरूप को आपके वर्णीय दुख विनाशक स्वरूप को आपके वर्णीय आनंद स्वरूप को आपके वर्णीय सविता स्वरूप को आपके वर्णीय शुद्ध निर्मल पवित्र भरगह स्वरूप को आपके वर्णीय दिव्य गुणों से युक्त देव स्वरूप को मैं आत्मा में धीम ही धारण करना चाहता हूं प्रभु धारण कर रहा हूं आपके इस वर्णीय स्वरूप को धारण कर रहा हूं यह, यह करते हैं जो आप परमेश्वर आप क्योंकि यहां यह कार होता है जो लेकिन जो तो दूर होता है यहां तो सामने है इसलिए यह करते हैं जो आप जो आप मेरे समक्ष विद्यमान हो मुझे देख सुन जान रहे हो जो आप नहां हमारी, न करते हैं हमारी बुद्धियों को हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रचोदयाद प्रवृत्त करो हमारी बुद्धियों को उत्तम मार्ग में प्रवृत्त करो चलाओ मेरी बुद्धि उत्तम मार्ग पर ही चले आप मुझे देख सुन जान रहे हो आपकी उपस्थिति में उपस्थित हूं यही मेरा लक्ष्य परमेश्वर यही मेरा उद्देश्य है यही मेरा प्रयोजन है इस संसार में रहते हुए सांसारिक सर्वोत्कृष्ट सुख को प्राप्त करता हुआ आपके नित्य शुद्ध आनंद रूपी अमृत को भी पा सकूं यही मेरा लक्ष्य परमेश्वर यही मेरा लक्ष्य है ये गायत्री मंत्र का अर्थ है और इसके साथ में प्रभु की उपस्थिति को भी स्वीकार कर रहे हैं मंत्र का उच्चारण उच्चारण के साथ में अर्थ और अर्थ के साथ में प्रभु की उपस्थिति की स्वीकार करना अभ्यास ना होने के कारण एक साथ नहीं कर पाएंगे लेकिन बारी बारी से अवश्य कर सकते हैं एक बार उच्चारण करेंगे और अर्थ को अनुभव करेंगे फिर उसके बाद प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार करेंगे इसी प्रकार से यदि चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जप को विधि पूर्वक कर पाएंगे आइए इसको क्रियात्मक रूप में करके अभ्यास करते हैं ओ भूभुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम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 कृपा करके और सुरक्षा प्रदान करो आप ओम स्वरूप हो भू हो आप प्राण प्रदाता हो आपके कारण प्राणों को धारण कर रहा हूं प्रभु आज आज मैं जीवित हूं प्रभु आपके प्राणों के कारण ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हो प्रभु ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हो आप प्राण से भी प्रिय हो मैं आपको सर्वप्रिय स्वीकार करता हूं आप स्वरूप हो भुव आप दुख विनाशक हो अपने भक्तों के संपूर्ण दुखों को दूर करते हो करुणा करके मुझ भक्त के संपूर्ण दुखों को दूर कर दो प्रभु दूर कर दो आप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 संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले सृष्टिकर्ता हो सर्वोत्पादक जननी जनक माता पिता सविता स्वरूप हो भर्ग आप शुद्ध हो निर्मल हो पवित्र हो आप में न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न ईर्षा है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 उत्तम उत्तम दिव्य गुणों से युक्त देव स्वरूप हो तत ऐसे आपके ओम स्वरूप को ऐसे भू स्वरूप को ऐसे आपके भुवह स्वरूप को तत् ऐसे आपके स्वह स्वरूप को तो ऐसे आपके सविता स्वरूप को तत् ऐसे आपके भर्ग स्वरूप को तत् ऐसे आपके देव स्वरूप को वरेण्यम मैं वर्ण करता हूँ प्रभु आप वर्णीय हो हो आपके सर्व रक्षक स्वरूप को आपके प्राण प्रदाता स्वरूप स्वरूप को को आपके आपके दुख विनाशक वर्णीय आनंद स्वरूप को आपके वर्णीय सविता स्वरूप को आपके वर्णीय शुद्ध निर्मल पवित्र भर्ग स्वरूप को आपके वर्णीय दिव्य गुणों से युक्त देव स्वरूप को मैं आत्मा में धारण कर रहा हूं प्रभु धारण कर रहा हूं यह जो प्रभु आप हमारी नीध बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रचोदयात प्रेरित करो प्रभु प्रवृत्त करो यही मेरा लक्ष्य है परमेश्वर यही मेरा उद्देश्य है यही मेरा प्रयोजन है इस संसार में रहते हुए सांसारिक सर्वोत्कृष्ट अभ्युदय सुख को पाकर आपके नित्य शाश्वत आनंद रूपी अमृत को पा सकूं प्रभु आप मुझे देख सुन जान रहे हो आपकी उपस्थिति में उपस्थित होकर आपका ही ध्यान कर रहा भूर्भुवः देवस्य धीमहि भर्गोदेवि यो नचोद इस रूप में यदि हम एक बार भी कर लेते हैं उच्चारण अर्थ और प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए यदि एक बार भी हमने गायत्री मंत्र का जप किया वो लाभकारी हो जाएगा समय है तो दो बार कर लेंगे अगर समय है तो तीन बार कर लेंगे और समय है तो ग्यारह बार कर लेंगे और समय तो 101 बार कर लेंगे लेकिन जब भी करेंगे तो उचित करेंगे अर्थ के साथ करेंगे प्रभु की उपस्थिति को लेकर के करेंगे तब जप को जप के रूप में कर पाएंगे ओ शांति पृथिवी शांतिरा वह शांति रोषधय शांति वनस्पतः शांतिर्विश्वेवा शांति शांति सर्व शांति शांतिरव शांति क्षमा sha